श्री रामकृष्ण कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ पच्चीस पच्चीस अक्टूबर अट्ठारह सौ पचासी डॉक्टर सरकार तथा मास्टर आज रविवार है कार्तिक कृष्ण द्वितीया पच्चीस अक्टूबर अट्ठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण कलकत्ते के श्याम पुकर वाले मकान में रहते हैं गले में पीला कैंसर है उसी की चिकित्सा हो रही है आज डॉक्टर सरकार देख रहे हैं डॉक्टर को श्री रामकृष्ण देव की अवस्था की खबर देने के लिए रोज मास्टर जाया करते हैं आज सुबह साढ़े छः बजे के समय प्रणाम करके मास्टर ने पूछा आप कैसे हैं श्री राम कृष्ण कह रहे हैं डॉक्टर से कहना रात के पिछले भाग में मुंह कुल्ला भर पानी से भर जाता है खांसी है पूछना नहाऊ या नहीं सात बजे के बाद मास्टर डॉक्टर सरकार से मिले और कुल हाथ उनसे कहा कुल हाल उनसे कहा डॉक्टर के वृद्ध शिक्षक तथा दो एक मित्र वहाँ उपस्थित थे डॉक्टर ने वृद्ध शिक्षक से कहा महाशय रात तीन बजे से मुझे परमहंस की चिंता है नींद नहीं आई अब भी परमहंस की चिंता है सब हंसते हैं डॉक्टर के मित्र डॉक्टर से कह रहे हैं महाशय मैंने सुना है कोई कोई उन्हें अवतार कहते हैं आप तो रोज देखते हैं आपको क्या जान पड़ता है डॉक्टर ने कहा मनुष्य की दृष्टि से उनकी मैं अत्यंत भक्ति करता हूँ मास्टर डॉक्टर के मित्र से डॉक्टर महाशय बड़ी कृपा करके उनकी चिकित्सा कर रहे हैं डॉक्टर कृपा करके मास्टर हम लोगों पर आप कृपा करते हैं श्री राम देव पर मैं नहीं कह रहा डॉक्टर नहीं जी ऐसा भी नहीं तुम लोग नहीं जानते वास्तव में मेरा नुकसान हो रहा है दो तीन कॉल बुलावा रोज ही रह जाते हैं जा नहीं पाता उसके दूसरे दिन रोगी के यहाँ खुद जाता हूँ और फीस नहीं लेता खुद जाकर फीस लूँ भी कैसे श्री महिमाचरण चक्रवर्ती की बात चली शनिवार को जब डॉक्टर परमहंस देव को देखने के लिए गए थे तब चक्रवर्ती महाशय उपस्थित थे डॉक्टर को देखकर उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा था महाराज डॉक्टर का अहंकार बढ़ाने के लिए आपने रोग की सृष्टि की है मास्टर डॉक्टर से महिमा चक्रवर्ती आपके यहाँ पहले आया करते थे आप घर में डॉक्टरी विज्ञान का लेक्चर देते थे वे सुनने के लिए आया करते थे डॉक्टर ऐसी बात परंतु उस मनुष्य में तमोगुण भी कितना है देखा था तुमने मैंने नमस्कार किया था जैसे वह तमो गुणे ईश्वर हो और ईश्वर के भीतर तो तीनों गुण हैं उसकी उस बात पर तुमने ध्यान नहीं दिया था आपने डॉक्टरों का अहंकार बढ़ाने के लिए रोग का आश्रय लिया है मास्टर महिमा चक्रवर्ती को विश्वास है कि श्री राम कृष्ण देव अगर खुद चाहें तो बीमारी अच्छी कर सकते हैं डॉक्टर अजय ऐसा भी कभी होता है आप ही आप बीमारी अच्छी कर लेना हम लोग डॉक्टर हैं हम लोग तो जानते हैं ना कि उस बीमारी के भीतर क्या क्या है हम ही जब इस तरह की बीमारी अच्छी नहीं कर सकते तब वे तो कुछ जानते भी नहीं वे किस तरह अच्छी करेंगे मित्रों से देखिए रोग दुसाध्य है परंतु इतना अवश्य है कि ये लोग उनकी सेवा भी खूब कर रहे हैं